मौत कोई कोई कोई न कोई न कोई है, है जब कोई मरता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है सांस लेना बंद कर देता है और उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है वो अब न सोच सकता है और न ही कुछ महसूस कर सकता है वो अब न खाता है और न ही सोता है किताबों और फिल्मों में आप आम तौर पर बुरे लोग ही मरते हैं लेकिन असली जिंदगी में अच्छे लोग भी मरते हैं लोग अलग अलग कारणों से मरते हैं कुछ लोग बुढ़े होने के कारण मरते हैं कुछ लोग किसी बीमारी से मरते हैं कुछ लोग किसी दुर्घटना क्या, क्या आपका कोई परिचित मरा है उसकी मृत्यु कैसे हुई किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आमतौर पर एक समारोह होता है जिसे उसका अंतिम संस्कार कहा जाता है अंतिम संस्कार में जो लोग उस व्यक्ति को जानते थे वे अलविदा कहने के लिए इकट्ठे लाते हैं कविताएं कहानियां सुनाते जो आप मृत व्यक्ति से कहना चाहते थे या जो आपको उसे नहीं कहनी चाहिए बेहतर व्यवहार कर सकते थे या उसकी अधिक मदद कर सकते थे लेकिन आपके व्यवहार से उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई आप खुद को यह या याद दिलाए याद दिलाए करें कि वो व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता था अब जैसे थे उसने आपको वैसे ही स्वीकार किया आपने जो कहा या करा उससे उसे इतना फर्क नहीं पड़ा होगा जब कोई प्रिय व्यक्ति मरता है तो आपको लगेगा जैसे आपका दिल टूट गया हो ऐसा लग सकता है कि आपके शरीर का कोई अंग गायब हो गया हो इन भावनाओं को दूर होने में लंबा समय लग सकता है पहले की तरह हसमुख होने से पहले आप कई दुखद भावनाओं को महसूस कर सकते हैं आपका क्या अनुभव के के होना, होना, जब जब तो कार्य कर, करना भी कठिन हो सकता है हो सकता है कि आपके दोस्तों से मिलने या पार्टियों में शामिल होने का मन न करे आप बहुत अकेलापन भी महसूस कर सकते अन्य लोगों को आपसे बात करने में कठिनाई हो सकती है ऐसा नहीं की वे आपकी परवाह नहीं करते बल्कि इसलिए कि उन्हें यह नहीं पता कि आपकी मदद करने के लिए वे क्या करें या कहें आपका क्या अनुभव है क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मृत्यु के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में हर संस्कृति की अलग अलग मान्यताएं हैं लेकिन अधिकांश संस्कृतियों में कुछ सामान्य मान्यताएं भी होती है बहुत से धर्म मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा अन्य मृत्यु लोगों की आत्माओं में शामिल होने के लिए एक लंबी यात्रा करती है इस विचार को समझना आसान नहीं है कभी कभी यह उपमा मदद कर सकती है आप आत्मा को एक वर्षा की बूंद मान सकते हैं जो एक महान बड़े महासागर में जाकर मिलती है किसी प्रिय व्यक्ति के मरने के बाद भी जीवन चलता रहता है आपने उस व्यक्ति से जो कुछ सीखा है वो आपके अंदर रहता है और वो आपका एक हिस्सा बन जाता है जैसे जैसे समय बीतेगा आपको एहसास होगा कि कोई भी पूरी तरह से मरता नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं आप उसे आज भी याद कर सकते हैं समाप्त